श्री रामकृष्ण वचनामृत परीक्षे सतहत्तर दो मार्च अठारह सौ काव्य रस और ईश्वर दर्शन में भेद त्रैलोक आहा ईश्वर की रचना कैसी सुंदर है श्री रामकृष्ण नहीं जी आँखों के आगे पेड़ एकाएक फूल के गुच्छे बन गए यह कुछ मेरा केवल मानसिक भाव ही नहीं था दिखा दिया एक एक फूल का पेड़ एक एक गुच्छा है और उस विराट मूर्ति के सिर पर शौभामान हो रहा है उसी दिन से फूल तोड़ना बंद हो गया आदमी को भी मैं उसी रूप में देखता हूँ मानो वे ही मनुष्य के आकार में झूम झूम कर टहल रहे हैं मानो तरंग पर एक तकिया बह रहा है इधर उधर हिलता हुआ चला जा रहा है लहर के लगने पर कभी कभी ऊंचा चढ़ जाता है और फिर लहर के साथ नीचे आ जाता है शरीर दो दिन के लिए है वही ईश्वर सत्य है शरीर तो अभी अभी है अभी अभी नहीं बहुत दिन हुए जब पेट की बीमारी से बड़ी तकलीफ़ मिल रही थी हृदय ने कहा माँ से एक बार कहते क्यों नहीं जिससे अच्छे हो जाओ रोग के लिए मुझे कहते हुए बड़ी लज्जा लगी मैंने कहा माँ सोसाइटी में मैंने आदमी का अस्थि पंजर देखा था तारों से जोड़कर आदमी के आकार का बनाया गया था माँ बस केवल उतना ही इस शरीर को रहने दो अधिक मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारा नाम लेता रहूँ तुम्हारे गुण कीर्तन करता रहूँ उतनी ही इच्छा है बचने की इच्छा क्यों है जब रावण मारा गया तब राम और लक्ष्मण लंका के भीतर गए जहाँ रावण रहता था वहाँ जाकर देखा उन्हें देख रावण की मां निक्शा भाग रही थी इससे लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने राम से कहा भाई जिसके वंश में अब कोई भी नहीं रह गया उसे भी शरीर की इतनी ममता है राम ने निक्शा को अपने पास बुलाकर उससे कहा तुम डरो मत परंतु यह बताओ कि तुम भाग क्यों रही थी निक्शा ने कहा राम मैं इसलिए नहीं भागी कि मुझे देह की प्रीति है नहीं मैं बची थी इसीलिए तो तुम्हारी इतनी लीलाएं देखी यदि और भी कुछ दिन बची रहूंगी, तो तुम्हारी और ना जाने कितनी लीलाएं देखूंगी, इसीलिए मुझे बचने की लालसा है वासना के बिना रहे शरीर धारण नहीं हो सकता साहस मुझे भी दो एक इच्छाएं थी, मैंने कहा था माँ कामनी कांचन त्यागियों का सत्संग मुझे दो और ज्ञानी और भक्तों का सत्संग करूँगा अतएव कुछ शक्ति भी दे दे जिससे कुछ चल सकूँ यहाँ वहाँ जा सकूँ परंतु उसने चलने की शक्ति नहीं दी त्रैलोक के साहस्य साध मिट्टी श्री राम के सहास्य कुछ बाकी है तब हँसते हैं शरीर दो दिन के लिए है हाथ जब टूट गया तब माँ से मैंने कहा माँ बड़ा दर्द हो रहा है तब उसने दिखाया गाड़ी है और उसका इंजीनियर गाड़ी के पुर्जे कहीं कहीं खुल गए थे इंजीनियर जैसा चलाता है गाड़ी वैसे ही चल रही है उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है फिर देह की देखभाल क्यों करता हूँ इच्छा है ईश्वर को लेकर आनंद करूँ उसका नाम लूँ उनके गुण गाऊँ उनके ज्ञानियों और भक्तों को देखता फिरूँ